श्री विष्णु सहस्त्र सहस्त्रार्चि विष्णुसहस्त्रनामस्त्र्यं सहसाचिह सैधवाहन अमूर्तिनोचित भयदुद्भयनाशन सहस्राचि सप्ति सप्त सहन अमूर्तिचित भयकृत भयनाशन सहसरा अनंता अर्चित यहाँसाचि यस दिव्य सूर्यसहस्र से भविद्युगपुत्थिता यदि भा सदृशी सा इति गीता वचनात जिनके सहस्त्र अर्थात अनंत अर्चिया किरणे हैं वे भगवान सहस्राचि हैं गीता जी में कहा है यदि आकाश में हजार सूर्यों का एक साथ प्रकाश हो तो वह उस महात्मा के प्रकाश के समान कदाचित ही हो सकता है सप्तिहवा अस्य संति सप्तिह काली कराली च मनोजवा चलोहिता चुद्र वर्णा स्फुलिंगनी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति सप्तवा इति है अग्नि रूपी भगवान की सात जीवाएँ हैं इसलिए वे सप्त जीव हैं श्रुति कहती है अग्नि की काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधुम्रवर्णा स्फुलिंग और देवी विश्वरुचि ये सात लपलपाती हुई जीवाएँ हैं सप्त दीप्त से सप्तधधा अग्नि सप्ति अग्नि सप्तते समिधा सप्त जिह्वाह इति अग्नि रूप भगवान की सात एधाएँ अर्थात दीप्तियां हैं इसलिए वे सप्तधा हैं मंत्रवर्ण कहता है हे अग्नि तेरी सात एमिध और सात जिह्वाएँ हैं सप्त अश्वाहना सप्तवाहन सप्त नाम वाहनम अस्ेति वैकोसो वा। वहति सप्तनामा इति श्रुते सात घोड़े सूर्य रूप भगवान के वाहन हैं इसलिए वे सप्त वाहन हैं अथवा सात नामों वाला एक ही घोड़ा वाहन है इसलिए वेद भगवान सप्त वाहन है श्रुति कहती है सात नामों वाला एक ही घोड़ा भन करता है गायत्री बृहृति पंक्ति त्रिष्टुप उष्णिक जगती और अनुष्टुप ये सात छंद वेद भगवान के घोड़े हैं मूर्तिर्घन रूपम धारण समर्थम चराचर लक्षण ताभ्योभि तप्ताभ्यो मूर्ति रजाजत इति तद्रहित श्रुतेहित अमूर्ति अथवा देह संस्थान लक्षण मूर्ति घनरूप धारण में समर्थ चराचर को मूर्ति कहते हैं तथा की श्रुति में कहा है उन अभितप्तों से मूर्ति उत्पन्न हुई मृतहीन होने के कारण अमूर्ति है अथवा देह संस्थान रूप संगठित अवयव ही मूर्ति हैं उससे रहित होने के कारण अमूर्ति हैं अघम दुखम पापम चास्य न विद्यत इति अनघँ जिनमें अघ अर्थात दुख या पाप नहीं है वे भगवान अनघ हैं परमात्रादिसाक्ष प्रमाणागोचरवात् अचिन्त्यः अयमी दृश्य विश्व प्रपंचविलक्षण चिंतुम अशक्यवाद व अचिंत्य प्रमाता आदि के भी साक्षी होने से सब प्रमाणों के अविषय होने की कारण अचिंत है अथवा संपूर्ण प्रपंच से विलक्षण होने की कारण यह ऐसे है इस प्रकार चिंतन नहीं किए जा सकते इसलिए अचिंत्य है असन्मागवर्ती भयम कौती भक्ता भय कृत कृत कृणोती वह भयकृत असन्माग में चलने वाले को भय उत्पन्न करते हैं अथवा भक्तों का भय काटते नष्ट करते हैं इसलिए भयकृत है वर्णाश्रचार वता भय नाशनः वर्णाश्रमाचार वता पुरुषेण पर नान्यस्तोषक पराशर वचनात्म धर्म का पालन करने वालों का भय नष्ट करते हैं इसलिए भगवान भय नाशन है पराशर जी का वचन है वर्णाश्रम आचार का पालन करने वाले पुरुष से ही परम पुरुष भगवान विष्णु की आराधना बन सकती है उन्हें प्रसन्न करने का कोई और मार्ग नहीं है गुण स्थूलो गुणभिन महान अध्य प्रागवंशो वंशवर्धन अणु बृहत कृष स् गुण भृत निर्गुण महान अध रागवंश वंशवर्धन सौम्यातिशयशा अणु ऐसोरात्मा चेत वेदित श्रुते अत्यंत सूक्ष्म होने से भगवान अडु है श्रुति कहती है यह अडु अर्थात सूक्ष्म आत्मा चित्त से जानने योग्य है बृहत्वादृहृत्वाच ब्रह्म बृहत महत्व महियान श्रुते बृहत बड़ा तथा बृहण जगत रूप से बढ़ने वाला होने के कारण ब्रह्म बृहत है श्रुति कहती है महान से भी अत्यंत महान है अस्थूल इत्यादि नव्य प्रतिषेधात्स अस्थूल है इत्यादि श्रुति से द्रव्यत्व का प्रतिषेध किए जाने के कारण वह कृष है इति उपचर्यते सर्वात्म सर्वात्मक होने के कारण ब्रह्म को उपचार से स्थूल कहते हैं सत्वरजस्तमसाम सृष्टि स्थिति लयकर्म स्वधिष्ठातृवात्त गुणभृत सृष्टि स्थिति और लय कर्म में सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के अधिष्ठाता होने से भगवान गुणभृत हैं वस्तुतो वस्तु गुणाभागुण निर्गुन, केवलो निर्गुणस्थते हैं परमार्थतः उनमें गुणों का अभाव है इसलिए वे निर्गुण हैं श्रुति कहती है केवल और निर्गुण हैं शब्दी गुणरहित्वा निरतिशय सूक्ष्म नि्यशुद्धसर्वगतवादीना च प्रतिबंधकं प्रतिबंधक धर्म जातम तर्क यक्यम अतएव महान अनंगोशब्दो अशरीस्पर्श्च महा श्रुचि इत्यापस्तंब गुणों से रहित अत्यंत सूक्ष्म तथा नित्य शुद्ध और सर्वगत होने के कारण भगवान में विघ्न रूप कर्म समूह युक्ति से भी नहीं कहे जा सकते इसलिए वे महान है आपस्तंभ ने कहा है अंग शब्द शरीर और स्पर्श से रहित तथा महान और सूचि है पृथ्वी ना, आदि नाम पृथ्व्यादीना धारकाण अपारक न अधृतः पृथ्वी आदि धारण करने वालों के भी धारण करने वाले होने से किसी से भी धारण नहीं किए जाते इसलिए अधत है यद्य मैं क्यत इत्याश्या स्वैंव आत्मना धार्यते इति स्वधता स भगव कस्म प्रतिष्ठत स्वे इति श्रुते है यदि ऐसा है तो वे स्वयं किससे धारण किए जाते हैं ऐसी शंका होने पर कहते हैं वे स्वयं अपने आप से ही धारण किए जाते हैं अतः वे स्वधत है श्रुति कहती है व किस्में स्थित है अपनी महिमा में शोभनम पद्मतम सीति वेदत्मको महां शब्दराशि तुखा निर्गत पुरुषाथोपदेश स्वास्थ्य अस इत्यादि इत्यादिश्रुत कमल कोष के निम्न भाग के समान भगवान का ताम्रवर्ण मुख अत्यंत सुंदर है इसलिए वे स्वास्थ्य है अथवा पुरुषार्थ का उपदेश करने के लिए उनके मुख से वेदार्थ रूपी महान शब्द समूह निकला है इसलिए वे स्वास्थ्य है। श्रुति कहती है इस महाभूत के श्वास वेद है इत्यादि अन्य वंशीनो वंशा पाश्चात्या अस् वंश प्रपंचव न पाश्चात्य प्रागवंश अन्य वंशियों के वंश पीछे हुए हैं परंतु भगवान का प्रपंच रूप वंश पहले ही से है किसी से पीछे नहीं हुआ है इसलिए वे प्रागवंश वन्स है वंशम प्रपंचम वर्धयन छेदयन वंशवर्धन अपने वंश रूप प्रपंच को बढ़ाने अथवा नष्ट करने के कारण भगवान कथितो योगी वंशवर्धन भारभृत्थि योगीशर्व कामद आश्रम श्रमण क्षा सुपर्णोवायुवाहन भारभृतकथि योगी योगीशकामद आश्रम श्रवण क्षा सुपर्ण वायुवाहन अनंताूपेण विभ्रत भारम बिभ्रतभारभृत अनंताूप से पृथ्वी का भार उठाने के कारण भारभृत हैं वेदिभ में कथिताेद कथित कथित सर्वद यदमा मनती वेदरहमे वेद्यः वेदे रायणे पुण्य भारत भरतर्षभ आद मध्ये तथा चाते विष्णु सर्व गीय सोध्वन परमानों तद विष्णु परम पदतिस्मृत्यादि वचनेभ्य कि तनो विष्णुर्व्याशील परमं पदम सतत्व इका इतन सर्वेभ्यः परत्वेना प्रतिपाद्यते परम इंद्रिभ्य पार इभ्य पुषापरम किंचित यह कथितः स कथितः वेदादिको ने परम रूप से भगवान का ही कथन किया है अथवा संपूर्ण वेदों से भी भगवान ही कथित है इसलिए वे कथित हैं सब वेद जिस पद ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं संपूर्ण वेदों से भी मैं ही जानने योग्य हूँ हे भरत श्रेष्ठ वेद रामायण पुराण तथा महाभारत इन सब के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र विष्णु ही गाये गए हैं वह मार्ग को पार कर लेता है वही विष्णु का परम पद है इत्यादि श्रुति स्मृति वाक्यों द्वारा ऐसा ही कहा गया है व्यापनशील विष्णु के मार्ग का वह तात्विक परम पद क्या है ऐसे जिज्ञासा होने पर उसका संपूर्ण इंद्रियादि के पर रूप से प्रतिपादन किया जाता है वेद में इंद्रियों से विषय पर है यहाँ से आरंभ करके पुरुष से पर कुछ नहीं है वह सीमा है और वही परम गति है इस वाक्य तक जिसका कथन किया गया है वही कथित है योगो ज्ञान तेन गम्यवाद योगी योगि स ही स्वात्म सर्वदा समे स्वमान तेन वहाँ योगी योग ज्ञान को कहते हैं उसी से प्राप्तव्य होने के कारण भगवान योगी है अथवा योग समाधि को भी कहते हैं परमात्मा सर्वदा अपने आत्मा स्वरूप में अपने आप को समाहित रखते हैं इसलिए वे योगी हैं अन्य योगिनो योगांतराजते स्वरूपात प्रमाद्यंती अयम तो तद्रहित्वात्सा ही सह योगी अन्य योगीजन योग के विघ्नों से सताए जाते हैं इसलिए वे स्वरूप से विचलित हो जाते हैं परंतु भगवान अंतराय रहित हैं इसलिए योगीश हैं कामान सदा ददाती थी। सर्व कामद फलमत उपपत्ते व्यासेना भी हित सर्वदा सब कामनाएं देते हैं इसलिए सर्व कामद है भगवान व्यास जी ने कहा है फल इस परमात्मा से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि यही मानना उपपन्न युक्त संगत है परमात्मा सबका साक्षी है और नाना प्रकार की सृष्टि पालन तथा संहार करता हुआ देश और काल विशेष का ज्ञाता है इसलिए वह कर्म करने वालों को उनके कर्मानुसार फल देता है यही युक्ति है आश्रमवत सर्वेशा संसारण्य भ्रमात्म विश्रमस्थान आश्रमः संसार वन में भटकते हुए समस्त पुरुषों के लिए आश्रम के समान विश्रांत के स्थान होने से परमात्मा आश्रम है अविवेकिन श्रमणः समस्त अविवेकियों को संतप्त करते हैं इसलिए श्रवण है क्षा क्षीण सर्वाह प्रजा करोती क्षा तत्को तद तदा चर्ते इति कृते पचाद्यची छाम इति संपूर्ण प्रजा को क्षाम अर्थात क्षीण करते हैं इसलिए छाम है क्षाम करोती इस विग्रह में तत्ति तदा चष्टे इस गणसूत्र के अनुसार छाम शब्द से ऋच प्रत्यय करने के अन्तर पचादि निमित्तक अच प्रत्यय करने पर छाम शब्द सिद्ध होता है सी रूपी सी संसार शोभना छंद इति भगवत भचनात् संसार वृक्ष रूप परमात्मा के छंद रूप सुंदर पत्ते हैं इसलिए वे सुपर्ण हैं जैसा कि भगवान का वाक्य है छंद जिसके पत्ते हैं वायुर्वहति यदि भूता नीति स वायुर्वाहन भीषास्मा पवते श्रुते जिनके भय से वायु समस्त भूतों का वहन करता है वे भगवान वायुवाहन है श्रुति कहती है इसके भय से वायु चलता है धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो द अपराजिशर्वो नियंतायमो यम धनुर्धर धनुर्भेदंडता दम अपराजि सर्व नियंता अनियम अयम यम मह महात्म मासेति धनुर्धर श्रीमान राम ने महान धनुर्धारण किया था इसलिए वे धनुर्धर हैं स एव धाथी धनुर्वेद वेदती वे धनुर्वेद वे ही दशरथ कुमार धनुर्वेद जानते हैं इसलिए धनुर्वेद हैं दमनम दमयताम दंड दंडो को दमेताम अस्मि इति भगवत वचनात् दमन करने वालों में दमन कर्म है इसलिए वे दंड है भगवान कहते हैं दमन करने वालों का मैं दंड हूँ वैवस्वतन नरेंद्रादिपेण प्रजा दमेती थी यम और राजा आदि के रूप से प्रजा का दमन करते हैं इसलिए दमयिता है दम दम्यसु दंड कार्यम फलम तच्च स एवेति धम दंड के अधिकारियों में जो दंड का फलस्वरूप कार्य है वह दम कहलाता है वह भी वे है इसलिए दम है शत्रु भी न पराजित इति अपराजित शत्रुओं से पराजित नहीं होते इसलिए अपराजित है सर्वकर्मसु समर्थ इति सर्वान शत्रुन् सहत इति वर्वसह समस्त कर्मों में समर्थ है इसलिए अथवा समस्त शत्रुओं को सहन करते अर्थात जीत लेते हैं इसलिए सर्वस है सर्वान्वेषु स्वेशु, स्वेशु कृत व्यवस्थापयती नियंता सबको अपने अपने कर्म में नियुक्त करते हैं इसलिए नियंता है नियमों विद्यत इति न्यस्ति सर्वनियता निरावात् भगवान के लिए कोई नियम अर्थात नियंत्रण नहीं है इसलिए वे अनियम हैं क्योंकि सबके नियंता का कोई और नियामक नहीं हो सकता नास्य विद्यते यमो मृत्युरि अयम अथवा यम नियमो योगांगे तद गम्य एव नियम यम भगवान के लिए कोई यम अर्थात मृत्यु नहीं है अतः वे अयम है अथवा योग के संग जो यम और नियम है उनसे प्राप्त होने के कारण वे स्वयं नियम और यम है